गीता तत्व चिंतन जैसी मति वैसी प्राप्ति 130 बिजली का दृष्टांत एक दूसरा उदाहरण ले बिजली में ताप शीत हवा प्रकाश आदि देने के गुण तो हैं ही उसके द्वारा हम कोई गीत भी सुन सकते हैं या दृश्य देख सकते हैं बिजली में परस्पर विरोधी गुण सन्निहित है अब यह हम पर है कि हम उससे क्या लेना चाहते हैं यदि हमें हवा की आवश्यकता है तो पंखे को बिजली से युक्त कर दें प्रकाश चाहिए तो बल्ब को शीत चाहिए तो कूलर को और ताप चाहिए तो हीटर को बिजली से जोड़ दें गीत सुनना हो तो रेडियो या रिकॉर्ड प्लेयर के और दृश्य देखना हो तो टेलीविजन के प्लग को लगा दें बिजली निरपेक्ष है व्यक्ति उसके जिस गुण की चाह करता है उसको प्रकट करने वाले यंत्र को वह बिजली से जोड़ दें उसे वही मिलेगा इसी प्रकार ईश्वर भी निरपेक्ष है पर साथ ही वे अनंत भाव में भी हैं हम जो भाव लेकर उनके पास जाएंगे वे हमारे उसी भाव को पूर्ण करेंगे भगवान कृष्ण के इस कथन पर भाष्य करते हुए आचार्य शंकर लिखते हैं ये यथा ये न प्रकारेण ये न प्रयोजन माम फलातया मपद्यंते तथा एवं तत्फलदान भजा अनुगृणी अहम इति अहमती एक मोक्षम प्रति नहि एकस्य अनर्थिवाद निकल मुक्षुं फलाुगप अतो ये फलार्थिनः तान फल प्रदान ये यथोक्कारिण तो अफलाथिनों मुक्षव चाहे ज्ञान प्रदान ये ज्ञान संनो मुब्क्ष तथा आर्ता आरतीहरेणी एवं यहाँ प्रपद्ये तान तथा एव भजमी इतर्थ न पुनः राग द्वेश निमित्त मोहनिमित्त वा कंचित भजामि अर्थात जो भक्त जिस प्रकार से जिस प्रयोजन से जिस फल प्राप्ति की इच्छा से मुझे भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात उनकी कामना के अनुसार ही फल देकर